अभी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मुंबई से आए हुए मेहमान महेश सालून के जी से बातें करेंगे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एम से मैं अपनी विशेष सेवाएं देते हैं महेश जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप या, actually, yeah, हम actually, uh, चलाते जी जी जो पानी आपको हाँ, हाँ। हाँ। मुंबई में, या में सब करते जी जी जी, जी। है। अरे वाह <laughs> वो कितना समय हुआ आपको ये करते हुए ये एक्चुअली 2010 से शुरू किया बट वो अभी हमारा सेकेंडरी बिजनेस एज सेकेंडरी काम है स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट है अरे वाह हम लोग आपको खुशी हुआ कि हम लोग मैराथन रनर हैं अरे वाह है और हम सेवन मेजर से अभी बर्लिन मैराथन किए हैं अरे वाह और अल्ट्रा रनर भी है क्या बात सभी चीज के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी मेजर्स तो करने वाले है ऑस्ट्रेलिया लंडन न्यू ये सब जितने करने वाले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महेश जी आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आध्यात्मिकता से वो थोड़ा बताइए ब्रह्म कुमारी से हमारा जुड़ना हुआ हमारे भाई हैं राजू भाई जी जी वो ब्रह्म कुमार ही है पैंतीस साल से, से ब्रह्म कुमारी से है मैं फर्स्ट टाइम आया हूं लेकिन ब्रह्मा कुमारी से मैं पैंतीस साल से राजू भाई से जुड़ा हूँ तो वो, वो कॉन्टेक्ट जरूर है वहाँ पे जी जी मतलब हम लोग वहाँ पे क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया पिछले 35 सालों से आप अध्यात्मिकता का जो स्पिरिचुअल टच है वो आपको मिल रहा है राजू भाई के द्वारा तो आप बहुत लकी हैं <laughs> तीन दशक से ज़्यादा समय तक आध्यात्मिक अनुभव को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अध्यात्मिकता हमारी नीड है लेकिन हम उसको कितना टाइम देते वो इम्पॉर्टेंट है अगर हम टाइम नहीं दे पाते हैं नीड होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। का जो नियम नियम है, जी जी। तो मतलब शुरुआत में होते हैं। हम्म, बाद में तो, तो वो, तो वो फॉलो तो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल मतलब वो जीवन पद्धति होना चाहिए हम्म। तो तभी आप मतलब जैसा समिति ट्रस्ट तो तो ट्रस्ट होना चाहिए वेल वेल और बोल जरूरी है कुमारी का जो करेंगे सपोर्ट मिलेगा जी जी, तो तो तो मिले। मिले। जी, जी।, जी। चलिए मै जी बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते छोटा सा मैसेज जनता के लिए क्या देना चाहेंगे जनता के लिए पहले तो फिजिकल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज अ बेस्ट मतलब उसके बिना कुछ होगा ही नहीं हाँ, हाँ. अब हेल्थ भी कभी होगा खाली हेल्थ, हेल्थ होगा तभी आप बाकी सब करोगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे आई एम फिफ्टी नाइन ईयर्स हमारी पूरे फैमिली में मैराथन रन करते हैं <laughs> मतलब फोर्टी टू किलोमीटर्स हम दौड़ते हैं पूरी फैमिली मैं मतलब और मेरी वाइफ आँ. दो बेटियां हैं और एक बेटा हम पूरे फैमिली एज अ मैराथन हैं बहुत बढ़िया तो पहले हेल्थ करना चाहिए और फिर तो दोनों मतलब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है। महेश साल दोनों दोनों के, के जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया जहां पर हमारा स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता दोनों का कॉम्बो चाहिए आपको और कभी कभी आज के समय में हम लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर है तो थोड़ा बहुत हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं योगा कर लेते हैं लेकिन जहाँ बात आती है आध्यात्मिकता की उसके लिए आपको अपना लाइफ चेंज करके अध्यात्मिक एनर्जी के लिए भी बिल्कुल पीसफुली अपने साथ समय बिताना है पाँच या दस मिनट से शुरू करके आप आधा पौना घंटे तक अपने आप को एकांतवासी बनाइए रोज़ तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी को रिसीव करने का एक सुंदर माध्यम बनेगा तो ये साल उनके सर आपको बता रहे हैं कि आध्यात्मिकता और सेहत दोनों का कम्बो आपके जीवन में हो ऐसा संदेश के साथ फिर से एक बार साल उनके जी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल करते हैं आप सुनाए हैं रेडिध वन वन जीरो रहो मुस्कुरात तेरा संसार बाबा पाए है सुख संसार निर्मल निर्मल किरण आती भाल पे है स्वाभाग्य सजाती तिलक लगा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 कितने किए उपकार उ बाबा कितने दिए उपहार मैंने उसे तन तो तुम